उत्तरक संग्रह के अंत में पंचम पदार्थ की चर्चा हम लोग कर चुके हैं दो पदार्थों की चर्चा बाकी है एक भावात्मक पदार्थ है समवाय और दूसरा सातवां है अभावात्मक पदार्थ है। भावात्मक जो समवाय नाम का पदार्थ है उसका लक्षण बताते हैं नित्य संबंध है समवाय समवाय सम्बन्ध समवाय एक संबंध है केवल संबंधत्व समवाय से करेंगे तो संयोग आदि में चला जाएगा संयोग आदि अनित्य भी हैं संबंध इसलिए संबंध का विशेषण जोड़ दिया नित्य जो नित्य संबंध है उसे समु कहा जाएगा और वो ये नित्य संबंध सभी पदार्थों में नहीं होता समु रहता कहा है समु नाम का संबंध संबंध है तो संबंधी में रहेगा संबंध एक संबंधी में रहने वाला पदार्थ माना जाता है तो नित्य संबंध समवाय और आयुत सिद्ध वृत्ति ही कुछ पदार्थ होते हैं यूत सिद्ध कुछ पदार्थ होते हैं आयुत सिद्ध तो जो आयुत सिद्ध पदार्थ हैं उनमें रहने वाला यह संबंध है आय नित्य संबंध जो समु है इसके अनुयोगी प्रतियोगी कौन होंगे तो आयुत सिद्ध पदार्थ समय संबंध का अनुयोगी प्रतियोगी जो पदार्थ बनेगा वह आयुत सिद्ध होगा यदि जिन दो पदार्थों में बताया जा रहा है समवाय सम्बन्ध तो समझना भी अयुत सिद्ध ही है क्योंकि समवाय सम्बन्ध अयुत सिद्ध पदार्थों का ही होता है किसमें किसमें समु संबंध होता है पहले बताया था अवयव अवयवी में गुण गुणी में जाति मान में क्रिया क्रियावान में हाँ? विशेष और द्रव्य में कर्म और द्रव्य में कर्म को क्रिया शब्द से लिया जाएगा और जाति व्यक्ति में जाति जातिमान ये जितने पदार्थ हैं जाति जातिमान अवयो अवयवी गुणी क्रिया क्रियामान ये सब के सब जो हैं अयुत सिद्ध हैं इनमें अयूत सिद्ध पदार्थ का लक्षण घटता है अयुत सिद्ध पदार्थ का लक्षण बताया जाएगा और जिन में संयोग होता है उनमें अयुत पदार्थ का लक्षण नहीं घटेगा वे यूत सिद्ध कहलाएंगे और समु संबंध जिनका हो रहा है उनमें से कोई भी यूत सिद्ध पदार्थ नहीं होगा अयुत सिद्ध ही होगा तो आयुत सिद्ध किसको कहेंगे युत सिद्ध या आयुत सिद्ध दो में से एक समझ में आ जाए तो दूसरा समझ में आ सकता है तो आयुत सिद्ध का लक्षण किया जा रहा है योर दिन अवस्थम अपराश्रित अवतिष्ठते ता व्यूत सिद्धौ तो ये कहते हैं संबंध है तो द्विष्ठ होता है द्विष्ठ कहते हैं दो में रहने वाले को द्वयो तिष्टी थी दो में रहने वाला द्विष्ठ कहलाता तो है तो समुवाय भी संबंध है तो संबंध सामान्य के तरह वो भी दो में होगा कोई भी संबंध हो चाहे वो नित्य संबंध हो या अनित्य संबंध हो रहेगा दो में एक में कोई संबंध नहीं होता एक ही वस्तु हो तो उसमें संबंध नहीं है संबंध मात्र दो में होता है समूह तो समु संबंध जिन दो पदार्थों में हो रहा है उन्हें ये यो हो द्वो हो इन शब्दों से लेना द्वयो हो द्विवचन है ना द्वि द्विशब्द हैं नित्य द्विवचनांत है और ष्टी कहो या सप्तमी कहो हाँ एक जैसा ही बनता है और ये यो हो ये भी यथ शब्द का ष्ठी का और सप्तमी का द्विवचन बनेगा तो यो द्वयो हो का मतलब है जिन दो पदार्थों में जिन दो पदार्थों में एकम अविनश्यत अवस्थम तो दो पदार्थ ऐसे लेने हैं जो समय संबंध के प्रतियोगी या अनुयोगी हैं जिनमें संबंध हो रहा है वे या तो प्रतियोगी होगा या तो अनुयोगी होगा दो पदार्थ में से एक प्रतियोगी एक अनुयोगी तो ये और दो ये और मध्य तो जिन संबंध के समुवाय संबंध के अनुयोगी प्रतियोगी में से एकम ये निर्धारण में षष्टी और सप्तमी दोनों होते हैं तो दो में से एक दो मध्य एकम का तो मतलब जिन दो पदार्थों में से एक पदार्थ ऐसा है कि अविनश्यद अवस्थम एव अवतिष्ठते। तो दो पदार्थों में से एक पदार्थ ऐसा है जो अविनश्यत अवस्थम अविनश्यत अवस्थम में अ रस्व है या दीर्घ है आ है कि अ है हाँ। म, म में आकार की मात्रा एक है ठीक तो अविनाश्यत अवस्था में से निकालना तो पदार्थ की दो अवस्थाएं एक विनाश को प्राप्त होने वाली अवस्था अंतिम अवस्था विनश्यति जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यती ये अवस्थाएं बताई जाती है ना छ अवस्थाएं विकार शरीर के होते हैं भावात्मक पदार्थ के होते हैं जो अनित्य सावय है उसके ये छह विकार होते हैं सावय पदार्थ के तो जिन दो पदार्थों में से और विनश्यत शब्द से लेना अंतिम अवस्था को प्राप्त होने वाला अविनश्यत का अर्थ है अभी अंतिम अवस्था में नहीं पहुंचा है स्थिति काल उसका अस्तित्व काल जीवित काल वर्तमान काल वर्तमान अवस्था अविनश्यत अवस्था का अर्थ है वर्तमान अवस्था तो जिन दो पदार्थों में से एक पदार्थ जब तक रहना है नष्ट नहीं होना है जब तक उसे तब तक अविनश अवस्थम कहलाएगा वो रहेगा लेकिन एक क्षण के लिए भी स्वतंत्र हो करके नहीं रहेगा ओ दूसरे के जिन दो पदार्थों में से एक पदार्थ रह रहा है अपने स्थिति काल में वो एक क्षण के लिए भी स्वतंत्र होकर के नहीं रहेगा दूसरे के अधीन होकर के ही रहेगा अन्य आश्रित ही रहेगा ऐसे दोनों पदार्थों को कहा जाता है अयुत सिद्ध पदार्थ वे दोनों पदार्थ अयुत सिद्ध पदार्थ हैं। जैसे घट व्यक्ति है जाती मान है उसमें घटत्व तो जाती है तो घटत्व तो जाति और घट व्यक्ति इन दोनों का आपस में अयुत सिद्धत्व है अयुत सिद्धत्व तो क्या है यही कि जब तक घट रहेगा विनाश को प्राप्त नहीं होगा तब तक घटतत्व तो जाति का आश्रय बन करके ही रहेगा घटतत्व तो जाति उसमें रहेगी ही रहेगी उसे छोड़ करके नहीं रह सकता रह सकता है क्या नहीं रह सकता बिना घटत्व के घट वर्तमान अवस्था में रह नहीं सकता तो घट की घट अपनी विनाश अवस्था को प्राप्त होने से पहले तक घटत्व से युक्त ही होता है इसलिए घटत्व और घट को माना जाता है आयुत सिद्ध पदार्थ उस घट में घटत्व अभिव्यक्त रहेगा ही रहेगा कभी भी एक क्षण के लिए भी घटत्व रहित नहीं होगा घट घटत्व एक धर्म जाति है जाती रूप धर्म है किसका घट पदार्थ मनुश्य का जैसे मनुष्य का मनुष्यत्व प्रत्येक वस्तु का अपना एक धर्म होता है उसे यदि ओ, द्रव्य गुण कर्म में से कोई अनेक पदार्थ है घटादी अनेक है ना तो उसमें रहने वाले घटत्वादी धर्म को जाति कहा जाता सामान्य नाम का पदार्थ कहा जाता वो पहले गया <coughs> तो जाति मान ये दोनों अयुत सिद्ध हैं अयुत सिद्ध होने के लिए ज़रूरी है दोनों का नित्य ही होना दोनों का नित्य होना जरूरी नहीं है लेकिन जब तक रहेगा दो में से कोई भी एक अनित्य भी हो सकता है जैसे घटत तो जाति नित्य है जाति का लक्षण क्या है नित्यत्व सती एकत्व सती अनेक समय सामान्य में लिखा है ना तो घटत्व नित्य है और दूसरा जो उसके उसका संबंधी है जहां वो समय समय से रह रहा है घटत्व घट में वह अनित्य है तो घटत्व जब तक घट विनाश अवस्था को प्राप्त नहीं होता तब तक घटाश्रित ही रहेगा घट में ही सम उसका संबंध बन करके रहेगा क्या नाम वो जाति बन करके घटत तो जाति रहेगी उसी के आश्रित तो उसी में अभिव्यक्त होगी और घट जब नष्ट होता है तो घटत तो जाति नष्ट नहीं होती उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती ऐसे जिस जिस चैनल से जो जो कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है वो इस समय यहाँ भी दृश्य भी और शब्द भी आ रहे हैं प्रत्येक चैनल के लेकिन उनको अभिव्यक्त करने वाला जो यंत्र है, दूरदर्शन के वो टीवी, वो नहीं है तो अभिव्यक्ति नहीं होगी और टीवी का स्विच ऑन है तो वो चैनल जो ऑन करोगे उसका वो सब अभिव्यक्त होगा जहाँ ओ नहीं है और स्विच ऑन नहीं है वहाँ अभिव्यक्ति नहीं होगी ऐसे वो प्रसारित होने वाले कार्यक्रम के तरह है घटत तो जाती रहेगी लेकिन उसकी अभिव्यक्ति होगी व्यक्ति में वह व्यक्ति विनाश अवस्था को भी प्राप्त करती उसकी दो अवस्था है एक विनाश अवस्था किसकी व्यक्ति की घट व्यक्ति की एक विनाश अवस्था है एक अविनाश अवस्था है तो अविनाश्यत अवस्था तो घट की अविनाश अवस्था में घटत्व घट में समवाय सम्बन्ध से रहेगा ही रहेगा ये घट घटत्व और घट का आयुत सिद्धत्व है ऐसे अवयव अवयवी का शरीर अवयवी है हस्तादि अवयव है तो जब तक ये नष्ट नहीं होता शरीर तब तक समुवाय संबंध से अपने अवयवों में रहेगा ही रहेगा धागा अवयव है और वस्त्र अवय भी है तो जब तक पट विनाश अवस्था को प्राप्त नहीं होता तब तक अपने समवायी कारण रूप जो अवयव है तंतु उनमें रहेगा ही रहेगा ऐसे द्वेनुक अवय भी हैं और कार्य भी हैं सवयव द्रव्य नाशी होता है तो जब तक नष्ट नहीं होता तब तक अपने अवयव परमाणु में समुवाय संबंध से रहेगा ही रहेगा ये द्वेनुक और परमाणु को अयुत सिद्ध कहा गया कपालिका कपाल को अयुत सिद्ध कहा गया कपाल घट को अयुत सिद्ध कहा गया तो इनमें से घट भी और कपाल भी दोनों यद्यपि एक दूसरे के अवयव अवयवी भी हैं लेकिन कपाल कपाल भी स्वयं अवयवी रूप भी हैं कपालिका के दृष्टि से कपाल अवयवी भी हैं लेकिन घट के दृष्टि से अवयव हैं तो जब तक तो ये नष्ट नहीं होगा घट तब तक अपने अवयवों में ही रहेगा और किस संबंध से रहेगा दो पदार्थ हैं रह रहे हैं एक दूसरे के साथ तो संबंध सम्मन, संबंधी बनकर के रहेंगे तो उनका आपस में क्या संबंध होगा तो समवाय संबंध होगा ऐसे क्रिया जब तक रहेगी तब तक मूर्त द्रव्य में ही रहेगी मूर्त द्रव्य हैं, पृथ्वी जल तेज वायु मन इनमें समवाय संबंध से क्रिया रहेगी जब तक रहेगी तब तक बाद में नष्ट हो जाएगी नष्ट हो जाएगी लेकिन संबंध बना रहेगा प्रतियोगी चला जाए, अनुयोगी चला जाए, तो संबंध तो ये नित्य है ना प्रतियोगी अनुयोगी चला गया तो संबंध चला गया ऐसा नहीं संबंध है केवल उसकी अभिव्यक्ति नहीं है वो अभिव्यक्ति होगी जब सम्बन्धी आएंगे तब जैसे जाति रहती है जाती मान व्यक्ति तो अनित्य है यदि वो चला गया तो जाति अनअभिव्यक्त अवस्था में रहती है ऐसे समु संबंध एक है नित्य है इसलिए अनेक नहीं बताया ना उसको समुवाय को आयु सिद्ध वृत्ति बता नित्य संबंध समुआ एक वचन ही है और उसके कोई प्रकार भी नहीं है वो तो एक ही है तो जो आयुत सिद्ध पदार्थ रहेंगे उनमें वो अभिव्यक्त रहेगा तो कुछ अयुसिद्ध पदार्थ नित्य भी है। हैं, है आत्माएं नित्य हैं कि नहीं आत्मत्व जाति वो भी नित्य है और आत्मारूप द्रव्य में आत्मत्व जाति रहेगी तो जाति है आत्मत्व और व्यक्ति है आत्माए तो इन दोनों में जो संबंध होगा वो क्या होगा जाति जाति मान का संबंध समु संबंध तो समवाय संबंध से इनका आपस में हमेशा रहना होगा तो समय संबंध वहां रहेगा वो एक है उसके संबंधी जो जो आते हैं वहां वहां अभिव्यक्त होता है तो आयु सिद्ध पदार्थ कुछ नित्य भी हैं कुछ अनित्य भी हैं लेकिन आयु सिद्ध कहा उनको जाता है जब तक रहना है तब तक एक दूसरे से संबद्ध होकर के ही रहेंगे एक दूसरे को छोड़कर के नहीं रहेंगे संयोग हाँ संयोग हाँ, जो है द्रव्य द्रव्य का ही होता है ठीक हाँ, दूसरे, दूसरे जाति वाले द्रव्य का तो है। हाँ अवयी अवयवी भी का भी जो संबंध हो जैसे घट समान जाति वाले हैं दो घट घट का घट के साथ संबंध हुआ तो समय संबंध नहीं है संयोग होगा यद्यपि दोनों समान जाति वाले हैं घटत रूप जाती हैं यानी अंतिम अवयवी रूप द्रव्य का सजातीय भी अंतिम अवयव रूप द्रव्य हो अवयवी रूप द्रव्य हो तो उनका आपस में संयोग संयोग संबंधी होगा मानो दो शरीर ही हैं मनुष्य के पास पास में बैठे हैं एकदम सट करके तो संयोग संबंध होगा एक दूसरे से संयुक्त कहलाएंगे ऐसे घट पास पास में रखे हैं तो संयुक्त कहलाएंगे अंगुलियां अंगुलिया एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ी हुई हैं तो संयुक्त कहलाएगी ऐसे अलग अलग हो गई तो पृथक कहलाएगी विभक्त कहलाएगी संयोग संबंध समय का लक्षण संयोग में जा रहा है यह तब होगा जब अवयव का और अवयवी का आपस में संयोग संबंध मानेंगे लेकिन अवयव का अवयवी के साथ संयोग संबंध नहीं होता है समय संबंधी होता है क्योंकि वे अयुत सिद्ध है दो अवयवी जो दो घट हैं ये अयुत सिद्ध नहीं है इसलिए दिखाया जा रहा है कि आयुत सिद्ध पदार्थों में रहता है कौन समय संबंध आयुत सिद्ध पदार्थों में संयोग नहीं होगा जो आयुत सिद्ध पदार्थ हैं उनका संयोग संबंध नहीं होगा द्रव्य होने पर भी तो दो घट युसिद्ध नहीं है लेकिन एक घट और उसके अवयव ये दोनों आयुत सिद्ध हैं इसलिए उनमें समवाय संबंध रहेगा और दो घट हैं, है भी, तो ये आयुत सिद्ध नहीं है ये जरूरी नहीं कि जब तक घट एक घट दो घटों में से एक घट नष्ट नहीं होता तब तक दूसरे घट से संबद्ध होकर के ही रहेगा अलग अलग करके भी रख सकते हैं जोड़ करके भी रख सकते हैं, तो तो सकते हैं। नहीं कपालिका को यदि अलग करते हैं कपाल से तो फिर वे आ, कपाल नहीं रहेगा कपाल नष्ट होगा हाथ पांव पेट शीर नाक कान सब अलग अलग टुकड़े कर दिए तो शरीर थोड़ा ही रहेगा अवय भी थोड़ा ही रहेगा तो ये जब तक ये नहीं रहेगा कपा, कपालिकाएं आपस में जुड़ करके तब तक कपाल का अस्तित्व ही नहीं है है क्या तो दो कपालियों का कपालिकाओं का जो आपस में संबंध होगा वो संयुक्त संबंध है इसलिए दो कपालिकाएं संयुक्त तो होकर के एक कपाल बनता है। दो कपाल आपस में संयुक्त तो होते हैं तो एक घट बनता है अवयव अवयवी का समु संबंध है और दो अलग अलग अवयव हैं उनका आपस में संयोग संबंधी है जैसे द्वे नुक अवयव जो दो परमाणु उन दो परमाणुओं का आपस में संयोग संबंधी रहेगा अवय आवयो, अवयवों का संयोग संबंध अवयवी अवयवी का भी संयोग संबंध लेकिन अवयव और अवयवी का ये अवयव अवयवी दोनों पदार्थ अयुत सिद्ध होने से समय संबंध होगा वो द्रव्य ही हैं भले ही जैसे दो अलग अलग अवयव ये जो हैं द्रव्य हैं उनका आपस में द्वेनुक बनना होता है तो परमाणु द्वय का समवाय संबंध नहीं होता संयोग संबंध होगा क्यों कि दो परमाणु आयुत सिद्ध नहीं है आयुत सिद्ध किसको कहा जाता है तो जिन दो पदार्थों में से एक पदार्थ जब तक रह रहा है तब तक दूसरे पदार्थ से संबद्ध होकर के ही रहेगा उसे अलग किया ही नहीं जाएगा अलग होगा तो नष्ट ही होगा से कपाल कपालिका से अलग करेंगे तो नष्ट ही होगा वो नहीं टिका जब तक कपाल है तब तक कपालिका आश्रित ही है तो कपालिका और कपाल ये दोनों अवयव अवयवी रूप होने से सिद्ध है ऐसे दो परमाणुओं को द्वेनुक को बनाए रख के दो परमाणुओं का आपस में अलगाव नहीं किया जा सकता अलग अलग होंगे दो परमाणु रूप अवयव तो द्वेनुक नष्ट होगा तो द्वेनुक को नष्ट करके ही अवयवी को नष्ट करके ही अवयवी अलग हो सकता है। तो इसलिए द्वेनुक और परमाणु तो अयुसिद्ध है अवयव अवयवी होने से और अंतिम अवयव जो परमाणु द्वय वे आपस में एक दूसरे से भिन्न भिन्न नहीं है और अंतिम अवयवी ओ दो घट वो भी आपस में एक दूसरे के अयुत सिद्ध नहीं है इसलिए उनमें संयोग होगा युत सिद्ध कहा जाएगा इनको अंतिम अवय अवयव भी युत सिद्ध है अंतिम अवयवी भी युत सिद्ध है दो अवयवी युद्ध सिद्ध है इसलिए उनमें समवाय संबंध नहीं होगा भले ही द्रव्यव तो है इसलिए जो कहा जाता है द्रव्य द्रव्यो रेव संयोग तो साथ में ये भी समझना होता है कि अवयव अवयवी से अतिरिक्त जिनमें अवयव अवयवी भाव नहीं है ऐसे द्रव्यों का परस्पर संयोग संबंध है और जिनमें अवयव अवयवी भाव संबंध है अवयवी अवयवी भाव है उनका तो आपस में आयुत सिद्धत्व होने से समय संबंधी होगा इसलिए समु को कहा आयुत सिद्ध वृत्ति तो ोर्द्वयो मध्य एकम अविश्यत अवस्थम अपराश्रितम एव अवतिषते तो उन्हें अयुत सिद्ध कहा जाएगा ता वयुत सिद्धौ कौनसी संधि हुई है तो उदाहरण के लिए कहते हैं जैसे आयुत सिद्ध पदार्थ कौन कौन है तो गुण यथावयनौ गुन क्रिया क्रियाक्रियाव जाति व्यक्ति और विशेष नित्य द्रव्य चेति ये हैं आयुति सिद्ध पदार्थ अवयवी इनको आयुत सिद्ध कहा जाएगा द्रव्य होने से कोई मतलब नहीं है अवयव अवयवी होना चाहिए वो अवयव अवी द्रव्य ही होता है वो अलग बात लेकिन आयु सिद्ध ये होंगे और अवयवी और अंतिम अवयव ये द्रव्य तो हैं लेकिन आयुत सिद्ध नहीं है दो परमाणुओं को एक दूसरे का अयुत सिद्ध नहीं कहा जाएगा दो अवयवी अवयवीओ को एक दूसरे से अयुत सिद्ध नहीं कहा जाएगा ऐसे गुणगुणी गुणी तो होगा द्रव्य गुण है रूपादि चौबीस ये भी अयुत सिद्ध है और क्रिया क्रियावान क्रिया है कर्म और क्रियावान है ये द्रव्य जाति व्यक्ति जाति है सामान्य नाम का पदार्थ व्यक्ति है द्रव्य गुण कर्म तीन में रहता है ना सामान्य और विशेष नित्य द्रव्य वचन है नित्य द्रव्ये ज्ञाने ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानी विशेष नित्य द्रव्ये ऐसा तो विशेष यानी विशेष नाम का जो पंचम पदार्थ है जो नित्य द्रव्य में रहता है समुवाय सम्बन्ध से वह और नित्य द्रव्य अयुत सिद्ध है इनको अयुत सिद्ध कहा जाएगा इन पदार्थों को इनसे भिन्न जो है वे यूत सिद्ध है और यूत सिद्ध पदार्थों का परस्पर सम्वय संबंध नहीं बनेगा यूथ सिद्ध पदार्थ समु संबंध के प्रतियोगी अनुयोगी नहीं होते प्रतियोगी अनुयोगी समवाय संबंध के होंगे अयुत सिद्ध पदार्थ ही यहां पर कहा गया तो इस प्रकार ये जो सात पदार्थों से पदार्थों में से अंतिम भावात्मक पदार्थ है छह भावात्मक पदार्थ है ना उसमें से अंतिम भावात्मक पदार्थ है छठवा उसका निरूपण हुआ अब एक पदार्थ बचा है वो अभावात्मक है सप्तम पदार्थ अभाव नाम का उसके अवान्तर चार भेद पहले बता चुके हैं लक्षण बताना है एक एक का तो पहले प्राग अभाव का लक्षण अन्नम भट्ट जी बताते हैं अनादिशांत प्राग अभाव कह अनादित्वे सति शांतत्व प्राग अभावस्य लक्षणम् ये प्राग अभाव पद लक्ष्य को बता रहा है अनादि अनादिशांत ये दो पद बता रहे हैं लक्षण को अनादित्वे सती सांतत्व प्राग अभावस्य से साथ में अभाव पद भी रखना नहीं तो जो अनादि हो और शांत हो ऐसा कोई भावात्मक पदार्थ है कि नहीं इनके मत में तार्किकों के मत में वैशेषिक मत में है कोई जो अनादि है अनादि तो अनेक हैं परमाणु भी अनादि हैं लेकिन शांत नहीं है हाँ एक एक को ले लो द्रव्य को तो नौ द्रव्य में से पृथ्वी नित्य अनित्य दोनों प्रकार की है जो अनित्य पृथ्वी है द्वियनुकादि रूप वो शादी भी है शांत भी है और जो नित्य पृथ्वी है वो अनादि भी है अनंत भी है अनादि शांत नहीं है परमाणु तो जैसे पृथ्वी के परमाणु अनादि अनंत है ऐसे जल तेज और वायु के भी परमाणु अनादि अनंत है शांत नहीं है परमाणु ही तो जिन में अना, जिसमें अनादित्व तो हो और शांतत्व तो हो ऐसा कोई पदार्थ होगा सात पदार्थों में से प्राग अभाव को छोड़ करके तो उसमें लक्षण जाएगा तो फिर कुछ जोड़ना पड़ेगा अतिरिक्त ऐसा द्रव्य में कोई नहीं है बाकी तो नित्य द्रव्य हैं आकाश काल दिशा आत्मा मन ये तो अनादि भी है अनंत भी है तो द्रव्य चला गया उसमें लक्षण नहीं जा रहा है वो अलक्ष्य है उसमें लक्षण नहीं जाता है तो अतिव्याप्ति दोष नहीं माना जाएगा यदि जाएगा अलक्ष्य में लक्षण तो अतिरिक्त वृत्ति हो जाएगा अतिरिक्त वृत्ति जो धर्म है वह अतिव्याप्ति नामक दोष से दूषित होने से लक्षण नहीं होता और गुण कुछ नित्य हैं, कुछ अनित्य हैं जो नित्य गुण है वह अनादि अनंत ही है और जो अनित्य गुण है वे शांत हैं और शादी हैं उनमें अनादित तो नहीं है 24 गुणों में से ऐसा कोई अनित्य गुण है जो उत्पन्न न होता हो किंतु नष्ट होता है इसलिए जो अनित्य गुण है वे शांत के साथ साथ शादी हैं इसलिए उनमें शांतत्व तो रहेगा विशेषण अंश जो हैं अनादित्व वो नहीं रहेगा तो उनमें भी लक्षण नहीं जाएगा गुण में भी ऐसे कर्म में वो तो अनित्य ही हैं वो शादी हैं शांत हैं पांचों प्रकार का कर्म उत्षेपनादि जो अवान्तर पांच प्रकार बताए गए थे कर्म के वे पाँचों के पाँचों शादी हैं शांत हैं इसलिए तो उसमें विशेषण अंश नहीं घटेगा और ये जो आपका साम, आ, सामान्य है वो तो नित्य होने से अनादि है और अनंत है उसमें शांतत्व तो नहीं रहेगा विशेष अंश नहीं रहेगा विशेष भी नित्य होने से सातत्व तो नहीं रहेगा समय भी नित्य होने से तो ये जो छह पदार्थ हैं, इनमें से तो किसी में नहीं जा रहा है बाकी जो तीन अभाव है अन्योन्या भाव ध्वंसा भाव और अत्यंता भाव उनमें से अन्योन्या भाव और अत्यंता भाव तो नित्य हैं, इसलिए वे अनादि भी हैं किंतु अनंत है अनुन्य भाव का अंत नहीं होता इसलिए उसे शांत नहीं कहा जाएगा अनुनिया भाव यानी भेद जो आकाश का काल में भेद है आकाश से अतिरिक्त सभी पदार्थों में आकाश का जो भेद है वो कब समाप्त होगा वो हमेशा रहेगा वो अनंत है इसलिए अनादि होता हुआ अनंत जो होता है उसे नित्य कहते हैं तो प्राग अभाव तो अनादि है किंतु अनित्य है शांत होने से धोंसा भाव यद्यपि अनित्य है और वह उत्पन्न होता है उत्पन्न जो वस्तु होती है उसे अनादि नहीं कहा जाता तो ध्वंसा भाव में अनादित्व तो नहीं रहेगा और अनंत है एक बार ध्वंस हो जाता है किसी वस्तु का तो वह हमेशा रहता है ध्वंस का ध्वंस नहीं होता इसलिए ध्वंस अनंत है उसमें शांतत्व तो नहीं है अनंतत्व तो है और अनादित्व भी नहीं है तो ये जो विशिष्ट लक्षण है अनादित्व विशिष्ट सांतत्व इनमें ध्वंस में, में उभयाभाव प्रयुक्त भाव रहेगा ध्वंस नाम का जो अभाव विशेष है उसमें विशेष अंश जो सांतत्व ये नहीं रहता क्योंकि उसका अंत नहीं होता ए, अनंत होने से शांतत्व तो उसमें नहीं रहेगा तो विशेष्य नहीं है और विशेषण जो है अनादित्व वह भी नहीं है वो उत्पन्न होता है जो उत्पन्न होता है वो प्राग अभाव का प्रतियोगी होता है और वो होता है सादी पदार्थ ही सादी पदार्थ है, तो ध्वंस उत्पन्न होता है इसलिए सादी है तो उसमें अनादित्व का यानी विशेषण का भी अभाव रहेगा तो अनादित्व भी नहीं है सांतत्व भी नहीं है ऐसा एक है ध्वंस उसमें उभय अभाव प्रयुक्त विशिष्ट अभाव रहेगा प्राग अभाव का जो विशिष्ट लक्षण है अनादित्व विशिष्ट सांतत्व प्राग अभावस्य लक्षणम् उनमें से विशेषण अंश अनादित्व का भी और शांतत्व का भी अभाव ध्वंस में होने के कारण ध्वंस को कहा जाएगा विशिष्टाभाव प्रयुक्त, आ, आ, व, व, भाव प्रयुक्त उभया भाव प्रयुक्त विशिष्टाभावान उभया भाव प्रयुक्त विशिष्टाभावान और बाकी जो पदार्थ हैं, उनमें से या तो विशेषण का अभाव होने से विशिष्ट का अभाव होगा या तो विशेष्य का अभाव होने से विशिष्ट का अभाव होगा इसलिए ये अव्यभिचरित लक्षण हो जाएगा अन्यून अनतिरिक्त वृत्ति धर्म होगा प्राग अभाव का ही अनादित्व विशिष्ट सांतत्व ये अन्यून अनतिरिक्त वृत्ति धर्म होने से दोषत्रय से शून्य होगा दोषत्रय हैं अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव और इन तीन दोषों से रहित जो धर्म है उसे कहा जाता है लक्षण तो ये लक्षण मन जाएगा अनादित्व विशिष्ट सांतत्व ये प्राग अभाव का लक्षण है तो अनादि शांत प्राग अभाव और वो कौन सा है तो कहते उत्पत्ति पूर्वम कार्य से जो कार्य है उसके उत्पत्ति से पहले जो अभाव है कार्य का वो कहलाता है कार्य का प्राग अभाव और जैसे ही उत्पत्ति हो जाती है कार्य की तो प्राग अभाव शांत हो जाता है उसका ध्वंस होता है अंत यानी ध्वंस विनाश इसलिए अनित्य है वो चार प्रकार के अभावों में से एक अभाव है दो अभाव है अनित्य दो अभाव है नित्य अन्योन्याभाव अत्यंताभाव है नित्य प्राग अभाव ध्वंसाभाव है अनित्य प्राग अभाव यद्यपि उत्पन्न नहीं होता किंतु नष्ट होता है इसलिए अनित्य है वो ध्वंस का प्रतियोगी होगा ध्वंस प्रतियोगित्व अनित्यत्वम ये लक्षण उसमें घटता है और ध्वंस अनित्य हैं नष्ट नहीं होता है उसमें ध्वंस का प्रतियोगित्व रूप अनित्य का लक्षण नहीं घटता किंतु प्राग अभाव प्रतियोगित्व अनित्यत्वम ये भी अनित्य का लक्षण है वो ध्वंस में घटता है इसलिए अनित्य है उत्पन्न होता है और नित्य वस्तु कौन है जो उत्पन्न भी ना हो नष्ट भी ना हो यानी प्राग अभाव की भी प्रतियोगी ना हो ध्वंसा भाव की भी प्रतियोगी ना हो उसे नित्य कहा जाएगा ओम